महाभारत द्रोण पर्व द्विनवती दिनोध्याय अर्जुन का द्रोणाचार्य और कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए कौरव सेना में प्रवेश तथा श्रुतायुद्ध का अपनी गदा से और सुदक्षिण का अर्जुन द्वारा वध संजय उवाच सन्निुद्धस्तु तई पार्थो महाबलराक्रम दुतम समुतना संजय कहते हैं रथियों में श्रेष्ठ एवं महान बल और पराक्रम से संपन्न अर्जुन जब गौरव सैनिकों द्वारा रोक दिए गए उस समय द्रोणाचार्य ने भी तुरंत ही उनका पीछा किया किरण निगणा चक्षा स रश्मि निव भास्कर मास तत्सैन्यम दे जैसे रोगों का समुदाय शरीर को संतप्त कर देता है उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की उस सेना को अत्यंत संताप दिया जैसे सूर्य अपने का प्रसार करते हैं उसी प्रकार तीखे की वर्षा करने लगे। तो गज छत्री चाप विधानी रथाचक्रे बिना उन्होंने घोड़ों को घायल कर दिया रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले गजारोहियों सहित हाथी को मार गिराया, छत्र इधर उधर बिखेर दिए तथा रथों को पहियों से सूना कर दिया इत्यादि युद्धम ना उनके बाणों से पीड़ित होकर सारे सैनिक सब और भाग चले वहां इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी भान नहीं हो रहा था परस्पर मजे मग अर्जुनो ध्वजयत राजन, राजन उस युद्ध स्थल में कौरव सैनिक एक दूसरे को काबू में रखने का प्रयत्न करते थे और अर्जुन अपने बाणों द्वारा उनकी सेना को बारंबार कंपित कर रहे थे अभ्यद्रवदरथ श्रेष्ठ सोड़ा स्व श्वेतवाहन सत्य प्रतिज्ञा श्वेतवाहन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करने की इच्छा से लाल घोड़ों वाले रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य पर धावा किया तम द्रोण पंच विंस अंतेचार्यो महे श्वास उस समय आचार्य द्रोण ने अपने महाधनुर शिष्य अर्जुन को पचीस मर्मभेदी भेदी द्वारा घायल कर दिया तम त्रोण मे वो बिभत्सु सर्वशस्त्र पिताम तब संपूर्ण में अर्जुन ने भी तुरंत ही उनके बाणों के वेग का का विनाश करने वाले भल्लों प्रहार करते हुए उन पर आक्रमण किया तस्या भल्लान तस्ताल सन्नत पर्व भी प्रत्यविध्य आत्मा ब्रह्मास्त्री जयन अमे आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने अर्जुन के तुरंत चलाए हुए उन भल्लों को झुकी हुई वाले भल्लों द्वारा ही काट दिया और ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। कम युधी यतमान युवा प्रत्यवि यद अर्जुन उस उसी स्थल में द्रोणाचार्य की अद्भुत अस्त्र शिक्षा हमने देखी की नव युवक अर्जुन प्रयत्नशील होने पर भी उन्हें अपने बाणों द्वारा चोट न पहुंचा सके चरणी वह महामेघ हो धारा सहस्त्र द्रोण मेघ पार्श सैलम शरवृ जैसे महान मेघ जल की सहस्त्रो धाराएं बरसाता रहता है उसे प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अर्जुन रूपी पर्वत पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी अर्जुन हर तेजस्वी पूजनी नरेश उस समय अपने बाणों द्वारा उनके बाणों को काटते हुए तेजस्वी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही आचार्य की उस बाण वर्षा को रोका द्रोणस्तु पंचविशत्या श्वेतवाहन मार वासुदेव दसम तपत्या बाहर चा सुग तब द्रोणाचार्य ने पच्चीस बाण श्वेतवाहन अर्जुन को पीड़ित कर दिया साथ ही श्री कृष्ण की भुजाओं तथा तो वक्षस्थल में भी उन्होंने सत्तर बाण मारे आचार्य विसृज परम बुद्धिमान अर्जुन ने हंसते हुए ही युद्ध स्थल में तीखे बाणों की बछार करने वाले द्रोणाचार्य को उनकी बाण वर्षा सहित रोक दिया अथ तौब्यम तो द्रोणे नथ सत्यम हो आवर्ज एताम दुर्धर समुगा विबो तन्नंत द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए जाते हुए वे दोनों रथी श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन उस समय प्रलय काल की अग्नि के समान उठे हुए उन दुर्धर्ष आचार्य को छोड़कर अन्यत्र चल दिए वर्ता द्रोण चाप नि कौनतेम द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों का निवारण करते हुए क्रीडधारी कुंती कुमार अर्जुन ने कृतवर्मा की सेना का साहार आरंभ किया सोंतरा कृतवर्माण काम बोज सुदक्षिणम अभ्य दर्ज इव पर्वतम वे मैनाक पर्वत की भांति प्रविचल भाव से स्थित द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए कृतवर्मा तथा दक्षिण के बीच से होकर निकले तथो भोजो नी तपुरुष सिंह कृतवर्मा ने कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन को कंक युक्त दस बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया उस समय उसके मन में तरीक भी नहीं हुई। सतेना राजन अर्जुन ने तत्वर्मा को उस इधर युद्धस्तर में सौ बाणों द्वारा बिंद डाला फिर उसे मोहिसा करते हुए उन्होंने तीन बाण और मारे भोजस्तु प्रहसन पार्षम वासुदेव चधवैक एक एक पंचविश्याय काम तब तत्कृत्त वर्मा भी हंसकर कुंती कुमार अर्जुन और मधुवंशी भगवान वासुदेव में से प्रत्येक को पचीस पचीस बाण बारे तस्जुदनुत्व्यां त्रि सप्तमी शरिरग्निशिखाकार यदि अर्जुन ने उनके धनुष को काट कर क्रोध में भरे हुए विस्लर सर्प के के समान समान भयंकर और आग की लपटों घायल कर दिया अथान्य धनुराधा कृतवर्मा महारथ पंचायधोरथारत भारत तब महारथे कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही पांच बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। पहुँचाई पुनश्च अन बाण पार्थम थी बाणई राजनातर फिर पांच तीखे बाण और मारकर अर्जुन को घायल कर दिया यदि अर्जुन ने कृतवर्मा की छाती में नौ बाण मारे दृष्टवाभक्त कौंते चिंतया माँ सभा स्नेह काला भवेश कुंती कुमार अर्जुन को कृष्णवर्मा के रथ से उलझे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि हम लोगों का अधिक समय यही न व्यतीत हो जाए ततः कृष्णो अब्रवीत पार्थम कृतवर्मिबाधयाम कुर संबंधक हिथ्वा प्रमथात तत्पश्चात श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम कृतवर्मा पर दया न करो इस समय संबंधी होने का विचार छोड़कर इसे मत कर मार डालो ततः स कृतवर्मा अर्जुन शरि अभ्यम स्वै कामोजा अनी कि तब अर्जुन अपने बाणों द्वारा कृतवर्मा को मूर्छित करके अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा काम्बोजों की सेना पर आक्रमण करने लगे अमर हार्दिक्य हार्दिक प्रवेश श्वेतवाहरे भिन्भुन सपम समागतः अर्जुन के में प्रवेश कर जाने पर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। वह बाण सहित धनुष को हिलाता हुआ पांचाल राजकुमार युधामन्यु और युधाम उतमौजा से भिड़ गया चक्र रक्ष पंचाल अर्जुन से पद पर्यवर तो वीर अर्जुन के चक्र रक्षक होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे कृतवर्मा ने अपने रथ और बाणों द्वारा वहां आते वह युधाम चतुर्भि चौतमुज भोज वंशी कृत वर्मा ने अपने तीन तीखे बाणों द्वारा युद्धाम्यु को और चार बाणों से उत्तम को घायल कर दिया ताव्यूर दस भि सर त्रिभी वह युधाम्यु उत्तमुजा त्रिभी तथा तब उन दोनों ने भी कृतवर्मा को दस दस बाणों से बिन्न दिया फिर युधामन्यु ने तीन और उत्तमौजा ने भी तीन बाणों द्वारा उसे चोट पहुँचाई संचद तूरप्य ध्वज काय हादक्य क्रोधमूर्चि कृत्न सौ वीरौ सर्वैरवाकिनने धनुष सज्ज कृप्वा भोज विजघ्न साथ ही उन्होंने कृष्णवर्मा के ध्वज और धनुष को भी काट डाला यदि क्रोध से मूर्चित हो उठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में लेकर उन दोनों वीरों के धनुष काट दिए। तत्पश्चात वह उन पर बाणों की वर्षा करने लगा इसी तरह वे दोनों पांचाल वीर भी दूसरे धनुषों पर डोरी चढ़ाकर भोजवंशी कृतवर्मा को चोट पहुंचाने लगे तेनाली ले भातेत तो तो इसी बीच में अवसर पाकर अर्जुन शत्रुओं की सेना में घुस गए परंतु कृतवर्मा द्वारा रोक दिए जाने के कारण वे दोनों नर्स इट जुदाम उत्तम जा प्रयत्न करने पर भी आपके पुत्रों की सेना में प्रवेश करने का द्वार न पा सके आण प्राप्त अप्य हरिशूदन श्वेत घोड़ों वाले शत्रुसूदन अर्जुन उस युद्धस्थल में बड़ी उतावली के साथ शत्रु सेनाओं को पीड़ा दे रहे थे परंतु उन्होंने संबंध का विचार करके कृतवर्मा को सामने पाकर भी मारा नहीं तथा तूर राजा श्रुतायुध अभ्य द्रवत महदर हो अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ते देख सूरवीर राजा श्रुतायुध अत्यंत कुपित हो उठे और अपना विशाल धनुष खिलाते हुए उन पर टूट पड़े सपाथम त्रिभीरा न्यानम सुरप्रेण पार्थ केतु मथारत उन्होंने अर्जुन को तीन और श्री कृष्ण को सत्तर मान मारे फिर अत्यंत तीखे क्षुप्र से अर्जुन की ध्वजा पर प्रहार किया तथो अर्जुनो नवत्या तु शराम नत आज घान भ्रतम तो क्रोत्रैरी व महाद्वीप तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अंकुशों से महान गजराज को पीड़ित करने की भाती वाले से राजा श्रोतायुद को चोट पहुंचाई राजन पांडव अथैनम सप्त सप्त नाचाण समर्पयत राजन उस समय राजा श्रोतायुद पांडु अर्जुन के उस पराक्रम को न सके अतः उन्होंने अर्जुन को सतहत्तर बाण मारे तस्जुनो धनुवाप्रप्त तब अर्जुन ने उनका कर उनके तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर कुपित हो झुके भी गांठ वाले सात बाणो द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया अथान्य धनुराधा राजा क्रोध मुर्चित वानो बाहु और फिर तो राजा ने क्रोध से अचेत होकर दूसरा धनुष हाथ में में लिया और इंद्रकुमार अर्जुन को की भुजाओं तथा वक्षस्थल नौ बाण मारे तथोन एवं श्रुतायुम शरी कही साहस पीड़िया बास भारत भारत यद एक शत्रु दमन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए श्रोतायुद्ध को कई हजार बाढ़ मारकर पीड़ित कर दिया नहाराथाणाम महाबल साथ ही उन महारथी एवं महाबली वीर ने उनके घोड़ों और सारथी को भी शीघ्रतापूर्वक मार डाला और सत्तर नाराचों से श्रोतायुद्ध को भी घायल कर दिया हतास्व रथम उत्सृज्य सतु राजा सुतायु अभ्यद्रभद्र ने पार्थम ग घोड़ों के मारे जाने पर पराक्रमी राजा सुतायुध उस रथ को छोड़कर हाथ में गदा ले समांगण में अर्जुन पर टूट पड़े वृणस्यात्मजो वीर सतु राजा सुतायु पर नाथा जननी यीत महानदी वीर राजा सुतायु वरुण के पुत्र थे। थेत सलीला महानदी पर उनकी माता थी तस्य माता तरुण कारण अवध्योम भविके शत्रुण नाम तन्यो मजन उनकी माता परणाशा अपने पुत्र के लिए वरुण से बोली प्रभो मेरा यह पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध हो वरुणस्तत्व वरुणस्तृ प्र ददाम यस्म वरम हित दिव्यमस्त्रम सुतस्ते तब वरुण ने प्रसन्न होकर कहा मैं इसके लिए हितकारक वर के रूप में यह दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा नास चाप्यमर वै मनुष्यस्य से कथचल सर्वेण अवश्य मर्तव्य जातेन सरिता सरिताम श्रेष्ठ प्रणाशे मनुष्य किसी प्रकार भी अमर नहीं हो सकता जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनके मृत्यु अवश्यंभावी है दुर्धशस्वे स शत्रुण भविता तला अस्त्र मानसो ज्वर तुम्हारा यह पुत्र इस अस्त्र के प्रभाव से रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए सदा ही दुर्धर्थ होगा अतः तुम्हारी मानसिक चिंता निवृत्त हो जानी चाहिए इतुक्ता वरुण प्रादागद मंत्र पुरस्कृता यामा साध्य दुराध सर्वोके ऐसा कहकर वरुणेव ने श्रुतायुध को मंत्रोपदेश पूर्वक गा प्रदान की जिसे पाकर वे संपूर्ण जगत में दुर्जय वीर माने जाते थे वाच तैनम भगवान्नर जले अयुध्य तेन मुक्त साय्ये पते दिख हन्यादेशा प्रतिपम अपि प्रवोम गदा देकर भगवान वरुण ने उनसे पुनः कहा बस जो युद्ध न कर रहा हो उस पर इस गदा का प्रहार न करना अन्यथा यह तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरेगी शक्तिशाली पुत्र यह गदा प्रतिकूल आचरण करने वाले प्रयोगता पुरुष को भी मार सकती है न चाकारोहत स तदवाक्यम प्राप्ते काले श्रुतायुध सतया जनार्दन जनादनमताड़यत परन्तु काल आ जाने पर श्रुतायुध ने वरुण देव के उक्त आदेश का पालन नहीं किया उन्होंने उस वीरघात्री गदा के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाई प्रतिजग्राहताम कृष्ण पीने से नीर्य ना नाकंप्य सौरिसा विंध्यम गिर निलह पराक्रमी श्रीकृष्ण ने अपने हृष्टपुष्ट कंधे पर उस गदा का आघात सह लिया परंतु जैसे वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती है उसी प्रकार वह गदा श्रीकृष्ण को कंपित न कर सके प्रद्युद्या तमें वैसा कृत्यव दुर्धिष्ठिता जखान चाचितम वीरम सुतायुम जैसे दोषयुग आभिचारिक क्रिया से उत्पन्न हुई कृत्या उसका प्रयोग करने वाले यजमान का ही नाश कर देती है उसी प्रकार उस गदा ने लौटकर कर वहाँ खड़े हुए अमरसशील वीर श्रुतायुष को मार डाला हत् श्रुतायुधम वीरम धरणि बन्व पद्यत गदा निवर्ति दृष्ट नृतम च्रुतायुधम हाहाकारो महात सैनिया वीर श्रुतायुध का वध करके वह गदा धरती पर जा गिरी लौटी हुई उस गदा को और उसके द्वारा मारे गए वीर श्रुतायुध को देखकर वहां वहाँ आपकी सेनाओं में महान हाहाकार मच गया श्रेना श्रेण तम धृष्ठ श्रुतायुध मरिंदम अयुमान केशवाय नाधिप क्षिप्ता श्रुतायुधेनाथ तस्मा तम वधित गदा नरेश्वर शत्रुदमन श्रुतायुध को अपने ही अस्त्र से मारा गया देख यह बात ध्यान में आई कि श्रुतायुध ने युद्ध न करने वाले श्रीकृष्ण पर गदा चलाई है इसीलिए उस गदा ने उन्हीं का वध किया है यथोक्तम वरुणा चय तथा स निधनम गुष्चाप्यपूमु प्रेक्षताम सर्वदन विना वरुण ने जैसा कहा था युद्धभूमि में की उसी प्रकार मृत्यु हुई वे संपूर्ण धनुधरों के देखते देखते प्राण सुन्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े पतमान सब परसाया प्रिय सुत सहयुवा तेनापति गिरते समय परनाशा के प्रिय पुत्र सुतायुद आंधी के उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे तथा सेना शत्रुसूदन सुता सुतायु को इस प्रकार मारा गया देख सारे सैनिक और संपूर्ण सेनापति वहां से भाग खड़े हुए तथा काम्बोज पुत्र सूर सुदक्षिण अभ्य फागुन शत्रु तत्पात काम्बोधराज का सूरवीर पुत्र सुदक्षिण वेघशाली अश्व द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन का सामना करने के लिए आया तस्य पार्थ सरां सप्त प्रेस तेतम सूरम शूरम विभिद्य प्राभिधरणीतल भारत अर्जुन ने उसके ऊपर सात बाण चलाए वे बाण उस सूरवीर के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गए कंक पत्र भी गांधी धनुष द्वारा छोड़े हुए तीखे बाणों से अत्यंत घायल होने पर सुदक्षिण ने उस रण क्षेत्र में कंक की पाख वाले दस बाणों द्वारा अर्जुन को छत कर दिया वास्तुदेव तिर विध्वा पुनः पार्थम ती तथो पार धनुकेतु मारित वसुदेवनंदन श्री कृष्ण को तीन बाणों से घायल करके उसने अर्जुन पर पुनः पांच बाणों का प्रहार किया आर्य तब अर्जुन ने उसका धनुष काट कर उसके ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए भल्लाभ्यामृत तीक्षणाभ्या स तो पार्थम त्रिभी विध्वा सिंगनादम्बसा न इसके बाद पांडुकुमार अर्जुन ने दो अत्यंत तीखे भल्लों से सुदक्षिण को मिंद डाला फिर सुदक्षिण भी तीन बाणों से पार्थ को घायल करके सिंह के समान धारने लगा क्षिण सघंटाम प्राण उद्घोरा क्रुद्धो गांडी वन सुर सुदक्षिणे कुपित होकर पूर्णत लोहे की बनी हुई घंटा युक्त भयंकर शक्ति गांडीव धारी अर्जुन पर चलाई सा ज्वलंती महोल के वा साध तब स्फुलिंग तले वह बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होती और चिंगारियाँ बिखेरती हुई महारथी अर्जुन के पास जा उनके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी भीतो हम सत्यात्ढ़िया भी, तो भी परिप्ल समाश्वास महातेजा शि परिह तम चतुर्दश भी पार्थो नारा कंक पत्र भी शासव ध्वजनुतम विव्याधाचित विक्रम उस शक्ति के द्वारा गहरी चोट खाकर महातेजस्वी अर्जुन मूर्छित हो गए फिर धीरे धीरे सचेत हो अपने मुख के दोनों कोनों को जीव से चाटते हुए अचिंत पराक्रमी पार्थ ने कंक के पाख वाले चौदह द्वारा घोड़े ध्वज धनुष और सारसी सहित सुदक्षिण को घायल कर दिया विषकलम रान्युण तम काम भोजम भोग संकल्प विक्रम विभेदेन पृथ्वरे पांडव फिर दूसरे बहुत से बाणों द्वारा उसके रथ को टूक टूक कर दिया और काम्बोधरा सुदक्षिण के संकल्प एवं पराक्रम को व्यर्थ करके पांडुपुत्र अर्जुन ने मोटी धार वाले बाण से उसकी छाती छेद डाली सभिन्न वर्मा संग प्रभ मुकुटांगद पपाताभिमुख शूर और यंत्र मुक्त इससे उसका कवच फट गया सारे अंग शिथिल हो गए मुकुट और बाजूबंद गिर गए तथा सूर्य सुदक्षिण मशीन से फेंके गए ध्वज के समान मुँह के बल गिर पड़ा गिरे शिखर निर्भग्नायुवाते न कर्णकारो हिमाचे शेत स्मित तो भूम काम्बोजा तरणोचित जैसे सर्दी बीतने के बाद पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ सुंदर शाखाओं से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं शोभा संपन्न कनेर का वृक्ष वायु के वेग से टूटकर गिर पड़ता है उसी प्रकार काम्बो देश के मुलायम बिछौनों पर शयन करने के योग्य सुदक्षिण वहां मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा था महारहारणोपेत सान मानी पर्वत सुदर्शनी यक्षकर्णिनाश सुदक्षिण पुत्र काम्बोजराज पार्थ से पार्थिना बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित एवं शिखर युक्त पर्वत के समान सुदर्शिनी अरुण नेत्रों वाले काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण को अर्जुन ने एक ही बाण से मार गिराया था धारियशंका शिविर कांच अशोभत महाबाहुर्म यसुर्भूमपाचित अपने मस्तक पर अग्नि के समान दमकते हुए सुवर्ण में हार को धारण के महाबाहु सुदक्षिण यद्यपि प्राण शून्य करके पृथ्वी पर गिराया गया था तथापि उस अवस्था में भी उसकी बड़ी शोभा हो रही थी तथा सर्वाणी सैन्यवंत सुद्य थे हतम श्रुतायुधम दृष्टि काम्बोज च सुदक्षिणम तदनंतर श्रुतायुध तथा काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण को मारा गया देख आपके पुत्र की सेनाएं वहां से भागने लगी इत श्री महाभारते द्रोण पर्वी जयद्रथवध पर श्रोतायु सुदक्षिणव दिन तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में श्रोतायुध और सुदक्षिण का वानबेवा अध्याय पूरा हुआ